संवेदनाओं के ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के शर्व संसार में आज सुनते हैं बाल कहानी अपूर्व अनुभव मूल लेखक तैत्सुको कुरियानागी और अनुवाद पूर्वा पूर्वायाज्ञिक कुशवाहा वाचक स्वर भारती परिमल तो सुनते हैं जापानी कहानी अपूर्व अनुभव यह कथा मूलतः जापानी भाषा में लिखा गया एक संस्मरण है इसमें तोमोए में पढ़ने वाले दो बच्चों के विषय में बताया गया है यहाँ हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था वह उनकी निजी संपत्ति, संपत्ति होती थी वहाँ किसी, किसी और को आना, आना हो तो वह बड़ी शिष्टता के साथ पूछता था क्या मैं अंदर आ तो जाऊंगता तो तो पेड़, पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कौन जाने वाली सड़क के पास था उस बड़े से पेड़ पर चढ़ने पर पैर फिसलने लगते थे लेकिन ठीक से चढ़ा जाए तो जमीन से छह फुट की ऊँचाई पर स्थित ग्री शाखा तक पहुँचा जा सकता था वह झूले जैसी आरामदेह जगह थी तो तो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस पर चढ़ी मिलती वहाँ से वह दूर आकाश में या सड़क पर आ जा रहे लोगों को देखती रहती तो, तो चांद ने सभागार में शिविर लगने के दो दिन बाद बड़े साहस का एक काम करने का फैसला किया उसने यासू की चांद को अपने पेड़ पर आने का न्योता दिया यासू की चांद को पोलियो था वह किसी पेड़ को अपना नहीं मानता था क्योंकि पेड़ पर चढ़ना उसके लिए असंभव था तो चांद और यासू की चांद के इस कार्यक्रम का पता दोनों में से किसी के माता पिता को नहीं था यदि उन्हें पता होता तो दोनों को खूब डांट पड़ती तो चांद ने घर से निकलते समय माँ से झूठ कहा कि वह यासू की चांद के घर जा रही है यही कारण था कि उसने माँ की नजरों में नहीं देखा वह अपने जूते के फीते आरोप निगाहे गड़ाए रहे रॉकी उसे छोड़ने स्टेशन तक आया तो आखिरकार उसने उसे, उसे बता ही दिया, दिया कि वह क्या करने जा रही है स्कूल, स्कूल पहुंचने पर, पर मैदान, मैदान में उसे यासुकी चान, चान मिला दोनों बहुत ही अधिक, अधिक उत्तेजित थे एक दूसरे से मिलकर वे हस पड़े तो तू चाँद उसे अपने पेड़ के पास ले गई। वहाँ वह चौकीदार के यहाँ ऐसी एक सीढ़ी उठा लाई उसे तनी के सहारे से लगाकर कर तक पहुंचाया। स्वयं कुर्सी के सहारे ऊपर चढ़कर उसने सीढ़ी पकड़ ली और यासू की चांद को ऊपर चढ़ने के लिए कहा लेकिन यासू की चांद के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया तो, तो चांद नीचे उतर आई और उसे पीछे ऐसी धकियाने लगी लेकिन वह स्वयं इतनी छोटी थी कि क्या करती दोनों निराश हो गए अचानक तो तो को एक बात, बात सोची वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ पड़ी और वहां से तिपाई वाली सीढ़ी लेकर आई पसीने से लथपथ उसने तिपाई सीढ़ी को द्विशाखा से लगा दिया और यासू की चांद को सहारा देकर धीरे धीरे सीढ़ी आरोप चढ़ाया दोनों जान न पाए कि यासू की चांद को ऊपर चढ़ने में कितना समय लगा यासू की चाँद सीढ़ी से ऊपर तो पहुँच गया और तो, तो चांद सीढ़ी से छलांग मारकर पेड़ पर पहुँच गई। लेकिन यासू की चांद को वहाँ से सीढ़ी पर लाना बहुत मुश्किल हो गया दोनों को अपनी सारी मेहनत बेकार लगने लगी तो तो चांद का रोनी का मन होने लगा लेकिन वह रोई नहीं उसने यासू के चांद को लेट जाने को कहा और उसका पोलियो वाला हाथ पकड़कर कर उसे द्विशाखा पर खींचने की कोशिश करने लगी। उस समय अगर कोई बड़ा उन दोनों को देखता तो जरूर चीख पड़ता दोनों बहुत खतरा उठा रहे थे काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने द्वि पर थे पसीने से लथपथ पथ तो, -तो चांद ने सम्मान से यासू की चांद का अपने पेड़ पर स्वागत किया यासू की चांद ने झिझकते हुए मुस्कुरा कर पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ उस दिन यासू की चांद को एक नई दुनिया की झलक दिखाई दी। वहाँ बैठे बैठे दोनों देर तक इधर उधर की बातें करते रहे यासुकी चांद ने उस दिन पहली बार तोतो चांद को टेलीविजन के बारे में बताया जिसके बारे में उन दिनों कोई नहीं जानता था यासुकी चांद को उसकी अमेरिका में रहने वाली बहन ने उसके बारे में बताया था यासुकी चांद और तोतो तो, तो पेड़ पर बैठे बेहद खुश थे यासुकी के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और आखिरी अवसर था अभी आप सुन रहे थे कहानी अपूर्व अनुभव वाचक स्वर भारती परिमल